तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ दो दो फनकार हैं दो दो कलाकार हमारे सामने स्टूडियो में मौजूद हैं एक सुबोध शर्मा नटराज और दूसरे हैं मूलचंद शर्मा ये दोनों आपस में भाई भाई हैं और विशेष रूप से कुचामन सिटी जिला नागौर राजस्थान से पधारे हुए हैं और पूरे भारतवर्ष में और बाहर भी ये पूरी तरह से अपनी कला का प्रदर्शन करते रहते हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं इवन यूट्यूब वगैरह में आप देखे होंगे या टी में भी आपने देखे होंगे इन कलाकारों को तो आज हमारे रेडियो के माध्यम से आप उनकी आवाज़ से रूबरू होंगे तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा सुबोध शर्मा जो नटराज हैं और मूलचंद जी के बड़े भाई हैं तो आइए उनसे बात करते हैं नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है सुबोध जी मैं ये जानना कि आप इस नृत्य कला को कब से सीखना शुरू किया किस तरह से आपने इसको ख्याति को प्राप्त किया बचपन से हम लोग ड्रामा करते थे आधिकारिक अच्छा, थे हा, हा, हा। उसके बाद में क्लिसल उसके बाद में क्लिसिकल उसके बाद में फोक डांसेज वगैरह में करता था भजन कीर्तन करते थे जी, जी जी काबरा परिवार जोधपुर का था उन्होंने कहा इस बच्चे में टैलेंट है और वो मुझे ले गए जोधपुर और फिर मैंने कथक नृत्य की माँ डिग्री एमए की गंधर्म विद्यालय से लखनऊ से और अभी मैं गोवाटी जयपुर श्रीलंका कोलम्बो बाहर विदेशों में प्रोग्राम किया अभी मैंने अपनी संस्थाएँ गुवाहाटी में बनाईं और अभी जयपुर में संस्थाएँ बनाई और एक मेर, मेरा समर वेकेशन कैंप जयपुर में लग रहा है अभी 18 तारीख से नृत्य का और अभी इंदौर में प्रोग्राम किया है और ये ब्रह्म कुमारी का ज्ञान मुझे मेरे बच्चे से द्वारा प्राप्त हुआ वो उसने एक दफा का बाबा आप जाइए वो वो उसी लगन है हम लोग दोनों आए हैं उसके बाद मैंने सब काम छोड़ के बाबा का शांति जीवन मैं अपन करके इसी के समर्पित हो गया बाबा का जहाँ प्रोग्राम होता है मेरी मृत्यु ताकत रह जाती है मैं चला जाता हूं। इस अवस्था में भी मतलब मैं घर बाबा के लिए सम्पन्न होता हूँ सुबोध जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आपने शुरुआत की और अभी पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह में विदेशों में भी आप अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करते हैं तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा अब जो आपकी उम्र है वो कितना चल रहा है और कितने और प्रोग्राम्स पूरे दिन में या फिर महीने भर में आप कितने की सेवा होती है जी जी। उसी में लगा रहता हूँ हाँ हाँ। बाबा के दया से मेरा पासपोर्ट बन रहा है और अभी मैं कलेक्टर से नागौर से सम्मानित हूँ और संस्कृत के अंदर कथक नृत्य के अंदर बच्चों को ट्रेंड करके और बाबा का ज्ञान उसके द्वारा कला के द्वारा बाबा का ज्ञान से मैं उसको प्राप्त कर कितने समय से आप ये कर रहे हैं मुझे कम से कम करीब आज पचास साल हो गए आज पचास साल हो गए आपकी पचास उम्र कितना है भी? मेरी मेरी उम्र अभी सेवेंटी नाइन <laughs> पचास साल से आप नृत्य कला को प्रदर्शित कर रहे हैं अपना कला दिखा रहे हैं और साथ ही साथ अभी जो है आपका सेवेंटी नाइन उम्र है फिर भी आप ऐसे नहीं लग रहे कि आपका सेवेंटी उम्र है ये, ये, और ये सब बाबा की दया अच्छा सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है इस पूरे कला के क्षेत्र में कला के क्षेत्र में यह है कि कुछ बच्चों को क्लासिकल का नॉलेज कम है अपने उत्तर भारत में जी, जी जी कथा का जो रूप है कथक का हाँ हाँ। इसमें शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत ये जब आया है तब से हमें इसमें लगी भरतनाट्यम कथक कली मणिपुरी ये सब मैंने सीखा है मणिपुरी भी सीखा है कथक भी सीखा है आसम में भी किया है पहले मैंने ड्रामो में काम किया है एक फिल्म अखंड अखंड फिल्म आसाम में उसमें भी मैंने डायरेक्शन ला, दिया है आसाम में और मैं यही चाहता हूं कि बच्चों को उसके बारे में ज्ञान हो और ये योग जो बाबा का जो साधना जो ज्ञान योग है इसके अंदर हमको ताकत मिलती है पावर मिलती है हम कभी ये फील नहीं कर सकते हमारी एज जितने उनसे भी हमें शक्ति नहीं है और सुबह उठते हैं तीन बजे ऑटोमेटिक आँख खुल जाती है बाबा के दिहास से पहले आँख नहीं खुलती थी मैं आराम से सोता था प्रोग्राम करके अब रात को दो बजे बारह बजे सोता हूँ दो तीन बजे अपने आप आँख खुल जाती है कि बाबा गृह ध्यान में बैठ जाता हूँ अच्छा अच्छा चलिए सुबोध जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आप जो है कला के क्षेत्र में क्लासिकल जो संगीत का ज्ञान है वो बच्चों को होना चाहिए इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं और आपको अच्छा लगता है कि इस उम्र में भी आप बच्चों को कुछ दे पा रहे हैं ये आपको खुशी मिलती है और साथ में आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं तो जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ जहाँ भी आपकी ज़रूरत होती है आपको लगता है कि मैं यहाँ सेवा कर सकता हूँ तो सबसे पहले आप वहाँ जाना पसंद करते हैं ये आपकी सबसे अच्छी बात है चलिए तो आगे बढ़ते हुए मूलचंद शर्मा जी हैं जो इनके छोटे भाई हैं और इनको खास करके इनका जो स्पेशलिटी है एक बहुत ही अच्छे अलग किस्म का इनका जो रुतबा है वो है और इनको अपने आप ही देखने से पहचान जाते हैं इनकी जो मूँछें हैं उसके कारण इनको पूरे विश्व में जाना जाता है तो मैं चाहूँगा कि मूलचंद जी अपने बारे में खुद ही बताएं कि इनका रहस्य क्या है और ये कल्पना कैसे आए कि आपको ये मूँछे बड़ी करनी है इसके ऊपर कुछ विचार कैसे आ मूलचंद शर्मा आनन्दपुरा कुमें सिटी नागो राजस्थान से हूँ जी और मेरी मुछें हैं वो पंद्रह फीट लंबी है और मूछू का जो मेरा बढ़ाने का जो तजुर्बा है वो मेरे गुरु थे दयाल जी जो आर्मी में थे अभी तो एक्सपायर हो गए उन्होंने पहले मैं आर्मी कैंटीन अरुणाचल प्रदेश तो में कैंटीन में काम करता था तो वहाँ से उन्होंने मेरे को कहा गया मुझे बढ़ा रहे बढ़ाओ इनको कटाऊ मत वापिस अच्छा उसके बाद में फिर मैंने मूछें बढ़ाने चालू कर दी मूछें बढ़ाने के बाद में कि हमारे राजस्थान में यह बाहर नहीं है हमारे राजस्थान में मूछों का प्रदर्शन कुछ ज़्यादा ही है जी जी जी। तो हमारे पुष्कर और जैसलमेर बीकानेर इनमें क्या मूछों का प्रदर्शन साल में एक दफ़ा होता ही रहता है तो वहाँ हम लोग प्राय इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ से मैंने देखा कि अपन मूँछे तो बढ़ा ली वो मुँछ बढ़ाए तो ली पर इनसे कुछ करें क्या इनसे कुछ हटके अपन को कुछ करना पड़ेगा तब मैं कहीं टेलीविजन वगैरह शो वगैरह इनमें देखता हूँ कि कोई अपने कर्तव्य दिखा रहा है कोई क्या दिखा रहा है कोई क्या दिखा रहा है नहीं, नहीं। उससे फिर मेरे को ये मिला कि अपन कुछ ना कुछ करते हैं फिर उसके बाद में मैंने एक एक वेट से दोनों ऊँछ पर वेट बांध के फिर उससे अपना रिहर्सल चालू कर दिया दो साल तक मैंने रिहर्सल किया उसके बाद में पहला प्रोग्राम मैंने राजस्थान भास्कर कार्यालय जयपुर दूसरा प्रोग्राम पत्रिका कार्यालय राजस्थान जयपुर और तीसरा प्रोग्राम दिया दूरदर्शन झलान डूंगरी जयपुर ये तीनों प्रोग्राम करने के बाद मैं फिर मैं स्टे बाय आगे, बढ़ते, आगे गया। बढ़ते गया और हमारे जो शेम है वसुंधरा राजे उनसे सम्मानित हूँ और मेरे गुरु है जो अपने जूनागढ़ खोरासा गुजरात में है वहाँ से वहाँ उनसे सम्मानित हु मैं वहाँ पे मैंने एम एस सीटर कार खींची है अच्छा धीरे धीरे जैसे कि मुझे आप बढ़ाने लगे तो दिक्कत है क्या आई क्योंकि इवन हम लोग उंगली के नखुन भी बढ़ जाते हैं तो बड़ा दिक्कतें होती है खाना खाने में या चलने नहीं, में नहीं शुरू शुरू में तो, तो क्या है थोड़ी बहुत दिक्कत आती है जैसे खाज वाज आती है गालों पे वो पसीना हो जाता है तो उसमें ज़्यादा तकलीफ होती है उसके बाद में कई महीनों तक तो यह प्रॉब्लम रही उसके बाद में फिर आदर्शिक हो गई गर्मियों में तो दूध पे वॉशिंग करनी पड़ जाती है और सर्दियों में उतनी प्रॉब्लम नहीं रहती जितनी गर्मियों में होती है और उसके बाद में तो मैंने पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम किया है और लास्ट जो मेरा मकसद है वो प्लेन खींचने का है अच्छा। और बाहर विदेशों में प्रोग्राम देने का है, क्या है। और जो यहाँ मैं आया हूँ यहाँ एक दफ़ा पहले भी मैं आके गया घूमने के लिए आया था उस टाइम उस टाइम इसका ब्रह्म कुमारी का मेरे को पता नहीं था हमारे अच्छा, अच्छा। बीकानेर में इसका है वो संस्था वहाँ में तो मंदिर के हिसाब देखने के घूमने के लिए हम जाते थे और मैं गांव आया हुआ था तो भाई साहब ने कहा कि भी घर पे ही हो या बाहर हो मैं घर पे ही हूँ मैं तब तो बोला अपन वहाँ से माउंट आबू से ब्रह्म कुमार से कोई मैसेज आया है वहाँ प्रोग्राम है तो वहाँ चलते हैं वो चलो बहुत अच्छी बात है चल चलते हैं हाँ। फिर यहाँ हम लोग आ गए यहाँ आने के बाद में जो वहाँ का मैंने वातावरण देखा तो मैं देखे एकदम वो हो गया ताजु कि ऐसा वातावरण कहीं भी नहीं है जी जी जी और इतनी शांति जो मन में मिली वो आज तक मैंने जीवन में कभी मिली नहीं क्योंकि मैं सत्संगी आदमी हूँ जहाँ भी भजन कीर्तन होता है ये रामायण भागवत होती है यज्ञ होते हैं मैं वहां में जाता हूँ और सत्संग करता हूँ ये मेरी बचपन से आदत है सत्संग करने की और यहाँ आने के बाद मैं बहुत ही मेरे को महसूस हुआ और मैं खुश नशीब भी हूँ जो ऐसी संस्था में आकर के और ऐसी संस्था से मैं जुड़ा हुआ क्या बात है अच्छा मूलचन जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा अब आप इन मूचों को आ, सेटिंग करने में या इसको बनाए रखने में क्या क्या मशक्क़त करते हैं पूरे दिन बनाए रखने में तो पूरे दिन तो कुछ नहीं होता जैसे सुबह नहाता हूँ मैं हाँ। तो सुबह नहाने के बाद में इनकी वाश करके फिर तेल मालिश करके फिर इनको वापिस सेटिंग करके एक पट्टा बांध लेता हूँ जी जी फिर वो एक दो घंटे पट्टा बांध के रखना पड़ता है उसके बाद में फिर पूरे दिन पर कोई तकलीफ नहीं आती जब तक सोता नहीं अच्छा अच्छा सोने के टाइम फिर इनको खोल के सोनी पड़ती है क्योंकि गालों की हवा भी तो लगनी चाहिए ना नहीं तो गाल खराब हो जाए <laughs> चलिए मोनचंद जी बहुत अच्छा लग रहा है और सुबोध जी आपसे बात करके और काफ़ी अच्छा अनुभव आप सभी का है और एक कुछ अलग हटके करने की जो आप कल्पना करते थे उसको आप पूरा कर रहे हैं और आगे चल के आपको प्लेन खींचने का भी विचार आया हुआ है और उसके लिए आप प्रयासरत हैं मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी उस कामयाबी को भी हासिल करें तो चलिए दोस्तों यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से बात करते हैं सुबोध जी से आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो विमुख शिखर से धारा धाये राधा हरी सम्मुख लूरिया हरि सावरिया की बनी मोहन मुरली पर Jaan-e, ke do jaane, jaane. Jaan-e, ke do jaane, jaane.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 मुलाकात इस कार्यक्रम में सुबोध शर्मा नटराज और मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छी जो ख्याति प्राप्त लोग हैं और बहुत ही अच्छी कला करते हैं और नृत्य के कला में माहिर सुबोध शर्मा जी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात कर चुके हैं और फिर से मैं जानना चाहूँगा सुबोध जी कि जो संगीत है संगीत के साथ और नृत्य के साथ आपका जीवन गुजरा है संगीत को क्या फ़ील करते हैं आप और आपका सबसे अच्छा गीत कौन सा है उसको थोड़ा सा गुनगुनाइए गायन वादन नृत्य तीनों को मेल को संगीत कहते हैं जी जी जी। वादन नृत्य और इसके अंदर ये योग से जुड़ा है जी जी जी। इसे ओम करते हैं उसी तसी भी प्राणायाम की क्रिया होती है ज्ञान होते हैं संगीत से मेरा था मेरे गुरुजी मुझे बताते थे ठुमरी थी हमारी हमारे गुरु थी कुंदलाजी गंगानी सुजानगढ़ के ही हैं अभी उनका लड़का हमारे राजेंद्र दिल्ली में है छोटा भाई भजन थे मुझे बहुत याद थे वो सब भजन भूल गया मैं अब तो था तो धट धो धते मुनो अरे कृष्ण करे आज मना कर, कर, दा। कर, कर ये सब चीजें अब हम लोगों में आ गए कौन गली saki ri kon gali gai sha ye chungi hai और बाबा के गीत जो होते हैं अभी जी जी मैंने लाइन अभी दिमाग से निकाली है अच्छा अच्छा गुलो गुल लो प्रभु को बांध लो प्रभु को बांध लो प्रभु को सांसों के तार में दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, बुला लो सकार में समा जाए हम रूहानी प्यार में गुले गुले में, गुले गुले में। बहुत ही अच्छा गीत आपने हमें सुनाया है जैसे कि इन गीतों को सुनते सुनते आप नृत्य करते हैं और उस लाई में चले जाते हैं तो क्या फील करते हैं हाउ यू फील इस समय में एक ये जैसे बाबा की ये तपोभूमि है हाँ हाँ. उसी प्रकार से जब हम नृत्य करते हैं तो हमें ये पता नहीं रहता है कनेक्टेड तो हाँ हाँ. माई सरस्वती से डायरेक्ट हो जाता है सरस्वती से हाँ हाँ. उस वक्त हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है जब भाव में व्यक्त हो जाते हैं तो ये कृष्ण की लीला है जब राधा और कृष्ण का जो सहयोग वो चलता है तो उसके अंदर विलीन होने के बाद फिर हमें हम इससे करते हैं हमें नहीं पड़ती है। अच्छा, हमारी भाव और उस स्टेज पर हो लोग आपके आस पास है लेकिन आप उनसे अलग हो जाते हैं अलग हो जाते हैं जैसे बाबा का ध्यान करते हैं चला जाता है अच्छा अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छा अनुभव <laughs> आपने सुनाया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर मुझे अच्छा लग रहा है और फिर से मैं मूलचंद शर्मा जी से जुड़ना चाहूंगा आप सभी का कि उन्होंने किस तरह से कितनी मेहनत की होगी क्योंकि छोटी सी भी चीज़ अगर हम करते हैं तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है और इन्होंने मूछों को जो एकदम सेंसिटिव जगह है और उनको बढ़ाना उनको फिर ठीक रखना और रोज़ सेट करना और गर्मियों के दिन में जितना ज़्यादा तकलीफ़ होती है मौसम को भी देखना पड़ता है वो सारी चीज़ों को करते करते इस उम्र में भी वो अच्छी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे सामने उन्होंने दो बच्चों को अपने ऊँचों से उठाया उसके बाद बलोरो गाड़ी को उन्होंने खींचा और आगे आपने उनकी बातें तो सुनी है कि वो आप प्लेन को खींचना चाहते हैं अपनी मूँछों से उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मूलचंद शर्मा जी आपको अपने जीवन का सबसे अच्छा जो सुखद पल है उसके बारे में बताइए खुशी का जो अनुभव है मेरा जीवन का जो खुशी का अनुभव है वो खुशी तो बहुत मिलती है जहाँ भी जाते हैं वहाँ हम लोगों को खुशी खुशी मिलती है जी सम्मान तो मिल जाता है सम्मान मिलता है जो, जो अंदर से जो खुशी मिली हो जो मिली है जी, जी. वो यही आकर के मिली है ब्रह्म विश्व विश्वविद्यालय यहाँ माउंट आबू में और इस पल को भी मैं जीवन में याद भी रखूंगा कि हम वहाँ गए थे और इससे ब्रह्म कुमार से मैं जैसे बाबा की मेहरबानी हो तो इससे मैं जुड़ना भी चाहूँगा और बाहर विदेशों में मेरी यही इच्छा है कि मैं बाबा के द्वारा बाहर विदेशों में मेरा मुछों का कर्तव्य प्रोग्राम दिखा करके और बाबा का और मेरा दोनों का नाम रोशन हो कि बाबा के दरबार में बाबा का भक्त आया है और ऐसा प्रदर्शन कर रहा है क्या बात है क्या बात चलिए मोहन शर्मा जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि सबसे ज़्यादा खुशी तो हमेशा आपको मिलती है हर पर लोग आपकी वाह वाह करते हैं जब बाप कर्तव्य दिखाते हैं लेकिन साथ में जो अंतरिक खुशी चाहिए था वो कहीं ना कहीं खाली था लेकिन वो भी आज आपका पूरा हो गया इस ब्रह्मा कुमारी शांतिवन सरोवर माउंट आबू में आकर आपको यहाँ का परिसर बहुत अच्छा लगा जिससे आपको अंदर की खुशी मिली है हाँ यहाँ से एक यहाँ जुड़ना भी जाते हैं इंस्टीट्यूशन से और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन से मिलकर विश्व भर में भगवान का जो ये जो सुकून है वो बांटना भी चाहते हैं बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत ही धन्यवाद कि पात्र हैं आप कि आप जो सुख अन, अनुभव कर रहे हैं वो दूसरों को बांटना चाहते हैं तो एक दातापन की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर है मुझे अच्छा लग रहा है और जाते जाते मैं कहूँगा आप वक्त पूरा हो रहा है तो हमारे सभी श्रोताओं को बाय कहने से पहले सुबोध शर्मा जी सभी दोस्तों को हमारी जो रेडियो को इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज मैं उनसे यही कहूँगा कि जो बातें मैंने बताई है और आप कला से जुड़ें तो कला से जुड़ेंगे तो बाबा से जुड़ेंगे और संस्कार और अपनी प्रकृति अपने जीवन में उसका आनंद उठा आनंद उठाएंगे और वो आनंद उठाएंगे जो और कहीं नहीं मिलेगा क्या बात है सुभाष शर्मा जी बहुत ही अच्छी अनुभूति बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और मैं फिर से मूलचंद जी से भी कहना चाहूँगा मूलचंद शर्मा जी आप भी हमारे सभी रेडियो मधुबन को सुनने वाले दोस्तों को सुनने वाले सभी श्रोताओं को आप एक मैसेज जरूर दें मैं पहले तो यही कहूँगा कि ओम शांति सभी श्रोताओं से कि जो बाबा का दरबार है और जो बाबा में आस्था रखता है हमारा हिंदुस्तान कोई टाइम सोने की चिड़िया थी वो विश्व गुरु था तो आज भ्रष्टाचारियों ने लो मोह वालों ने इन हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख दिया है और अब उनसे यही मेरी अरदास और गुंजाइश है कि बाबा से जुड़े और वापस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने में मदद करें और बाबा से बिगड़ जुड़े बिगड़ ये लक्ष्य पूरा हासिल होने क्या बात है मूलचंद शर्मा जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आपने कहा कि इस जो ज्ञान मार्ग है उसमें चलकर जो राजयोग की जो विद्या है उसको सीखकर ही आप भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं और इसके बिना असंभव है ये आपने कहा और सभी से ये भी कहा कि आप सभी इससे जुड़े और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए सुरक्षित बनाए सफल बनाएँ चलिए दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी को इस विशेष मुलाकात में सुबोष शर्मा नटराज और मूलचंद शर्मा जी से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा होगा और इनसे काफ़ी कुछ प्रेरणाएं आपको मिल रही होगी कि आप भी जीवन में कुछ हटके अलग करना चाहेंगे ऐसी प्रेरणा आपके अंदर जगी होगी तो ज़रूर उसको आगे बढ़ाएं और उसके लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए तो ज़रूर हमारे रेडियो मदुबन पर फ़ोन कर सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर और आपको आज का ये चौ� कार्यक्रम कैसे लगा इसके लिए आप मैसेज ज़रूर कर सकते हैं अपने नाम के साथ आज का इस विशेष कार्यक्रम आप आपको कैसे फील किया आप कैसे लग रहा है वो बातें जरूर हमारे साथ शेयर करें मैसेज के द्वारा और आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे तब तक हमें दीजिए इजाज़त मुझे मुलचंद शर्मा और सुबोध शर्मा को आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी खास सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो